धरत जगन् बहते भूगोल मुभ्रत दई यंदा बलम ंदारे बलिलयत कुर्बते पऊलस्त्यम जयते हलि कलयते बते का मूर्छायते दशाकृति कृष्ण नमः नम वसुद वसुत कंसचाणु मर्दनम देवकी परमा नंदम कृष्ण वंदे जगद gurum <coughs> namah kamalana bhava namah कमलमा लिने नम कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो, ब्रह्मानं पूर्वं यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोती तस्म तग्वैत्मबुद्धि प्रकाशम बुद्धिप्रकाशम् शरण प्रपदे ब्रह्मजीव मया तत् जिज्ञास जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय का प्रारंभ होगा भज अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में वर्तमान काल में प्रमुख रूप से आध्यात्मिक जगत के हेतु ग्यारह मत चल रहे हैं जापान में सिंतोधर्म चीन में दो धर्म हैं ताओ या लावोत् और दूसरा है कन्फ्यूशियन शेष आठ धर्म अपने भारत में हैं हिंदू वैदिक धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म पारसी धर्म सिख धर्म इस्लाम धर्म क्रिश्चियन धर्म यहूदी धर्म ये आठ धर्म अपने देश में हैं इसके अतिरिक्त तो और भी समझ लो अगर है तो समस्त धर्मावलंबियों का केवल दो लक्ष्य होता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति ये दुन, दो लक्ष्यों के हेतु ही समस्त धर्म हैं हम हिंदू वैदिक धर्म के अनुसार चल रहे हैं हमारे धर्म के अनुसार प्रस्थान त्रयी होता है प्रमाण के हेतु श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान ये तीन प्रस्थान होते हैं प्रमाण के हेतु किसी भी तत्व की सिद्धि के हेतु इन तीन प्रस्थानों का अवलंब लिया जाता है श्रुति प्रस्थान माने वेदों का उत्तर भाग उपनिषद और स्मृति प्रस्थान माने गीता पुराण इतिहास आदि और न्याय प्रस्थान का मतलब है ब्रह्म सूत्र या वेदांत या शारीरिक भाष्य अनेक नाम है तो इन ग्रंथों के द्वारा ही हमने आपको अब तक यह बताया कि ब्रह्म का अर्थ है जो बड़ा हो और दूसरों को बड़ा करे और उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है आनंद सत चित्त तो उसके विशेषण हैं और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से युक्त है अतएव अपनी शक्तियों के द्वारा जब चाहे तब सगुण साकार बन जाता है जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाता है वो एक भी है अनेक भी है दोनों एक साथ है और वो उसके तीन स्वरूप बताए गए ब्रह्म परमात्मा और भगवान जिसमें संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य हो वो भगवान श्री कृष्ण है वे भगवान श्री कृष्ण सबके आधार है सबके आश्रय है पुरुषोत्तम है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है और सबके करषक है भक्त बातल्य है भक्त वश्य है इत्यादि अनंत गुणों के सागर है और दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। इसके बाद जीव तत्व पर विचार प्रारंभ हुआ जीव शब्द का अर्थ है जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित करे देखिए जैसे ब्रह्म शब्द का अर्थ मैंने किया था जो स्वयं बड़ा हो दूसरे को भी बड़ा करे ऐसे ही जीव शब्द का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे जैसे आपका मैं है ना ये जीव, आत्मा जिसे आप कहते हैं ये स्वयं तो जीवित है ही शरीर को भी जीवित रखता है चैतन्यता प्रदान किए है हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि कैसे वर्क कर रहे हैं मृत्यु के बाद ये वर्क नहीं करते इसका मतलब जीव का एक प्रमुख धर्म है चैतन्यता चित कहते हैं उसको चैतन्य चेतना चला गया चेतना खत्म हो गई शरीर सड़ गया उस जीव के बारे में आप लोगों को बताया गया कि वो हो जीव रूपी मैं इंद्रिय मन बुद्धि से परे है कोई भी विज्ञान पंच महाभूत से ही संबद्ध होगा अत आत्मा के विषय में वो सफल नहीं हो सकता अर्थात न कोई आत्मा को देख सकता है न छू सकता है न सोच सकता है न जान सकता है बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए हैं आधुनिक जगत ने बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी हैं। आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। क्योंकि वो दिव्य है एक आंसर और जानने का जितना भी मैटर है सब मेटीरियल है प्राकृत है इसलिए शास्त्रों वेदों के द्वारा ही जो मैंने बताया ना तीन प्रस्थान श्रुति स्मृति के द्वारा ही हमको आत्मा का परिज्ञान प्राप्त हो सकता है तो चलिए नंबर एक यह जीव भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति है शक्ति भगवान की अनंत शक्तियां हैं उनमें तीन शक्ति प्रमुख है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते विष्णु पुराण छे सात सठ यह स्मृति शास्त्र पुराण कहता है कि एक शक्ति का नाम परा उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं अंतरंग शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं चित्त शक्ति भी कहते हैं और एक है जीव शक्ति और एक है अविद्या कर्म संज्ञा वाली माया ये तीन शक्तियां हैं गीता में दो की प्रमुखता दी है भूमिरापो नलो वायु खमनो मनो बुद्धिव अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजमितम प्रकृति विद्य में महाबाहू ये एकदम धारे जगत सात चार सात पांच अर्थात एक अपराशक्ति है माया और एक पराशक्ति है जीव यहा पराशक्ति वो विष्णु पुराण वाली नहीं है विष्णु पुराण वाली जीव शक्ति को यहां पराशक्ति कहा और माया शक्ति तो दोनों में बताई गई और विष्णु पुराण की जो पराशक्ति है वो तो पर्सनल पावर है सब शक्तियों को गवर्न करती है भगवान को भी गवर्न करती है औरों की कौन कहे उसी स्वरूप शक्ति के अंडर में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान जीव के अंडर में हो जाता है जैसा मैंने कल बताया था कि भगवान भक्त के आधीन हो जाते हैं उल्टा हो जाता है भक्त भगवान बन जाता है भगवान भक्त बन जाता है तो ये तीन शक्तियां अर्थात स्वरूप शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो जीव शक्ति के विषय में वेद कहता है पादोष विश्वा भूतानित्रपाद्यामृत भी पुरुषूक्त का तीसरा मंत्र जितने जीव है ये भगवान के अंश है अभूतान कहा इसका मतलब अनंत जीव है भागवत भी कहती है अपरिमता ध्रुवा यदि सर्वगता ही अनंत जीवात्माएं हैं दस सत्तासी तीस भागवत बृहदारण्य को उपनिषद कहता है यथाग्ने छुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरती एवमेव अस्मदात्म भूतानि भूता जैसे अग्नि के बड़े पुंज से चिनगारियां निकलती हैं तमाम ऐसे भगवान से अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं जैसा मैंने कल बताया था ना न तो वायमानी भूतान जायंत जाता जीवंत वो ब्रह्म है जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे रक्षित हो जिसमें लय हो तो यहां भी कहा जा रहा है ब्युच्चरंती स्फुलिंगा ब्युच्चरंत अन स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिंतर संरणम तव पुरुषम बदंत अखिल शक्ति धृतो भागवत दसम स्कताश अध्याय का बीसवा श्लोक समस्त जीव भगवान के अंश है वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात समस्त जीव भगवान के अंश हैं कैसे अंश हैं नाना व्यपदेशात नाना संबंध है उसके भगवान से क्या संबंध है वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृत गति सुबालोपनिषद का छठवां मंत्र गीता कहती है गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत नौवे अध्याय का अठारहवा श्लोक अर्थात भगवान से हमारे तमाम संबंध है अरे यो कह दो कि सब संबंध हैं तुम्हें वो सारा मम देव देव और किसी से है ही नहीं क्यों और बचा कौन माया भगवान माया और जीव यही तीन तत्व तो है अनाज तो अगर भगवान के अलावा किसी और से संबंध मानोगे तो वो कौन बचा माया वो जड़ है और हम चेतन हैं तो चेतन जीव का संबंध जड़ से हो ही नहीं सकता हमारा सारा संबंध भगवान से ही है यही तो हमने गड़बड़ कर दी जिसका परिणाम भोग रहे हैं अपने को शरीर मान लिया और शरीर से संबंध रखने वाले जड़ जगत से आनंद प्राप्ति की प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गीता कहती है ममय वांसो जीवन लोकते जीव भूता सनातना समस्त जीव भगवान कह रहे हैं मेरे अंश है और सनातन अंश है ध्यान देना एक दिन अंश हुए ऐसा नहीं सनातन अंश है वेद तो भी कह रहा है अंश है वेदांत भी कह रहा है अंश है स्मृतियां भी कह रही हैं, गीता भी कह रही है भागवत भी कह रही है ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख तो अब प्रश्न होता है कि कैसे अंश है जीव क्या माया मायाधीन ब्रह्म का अंश है क्यों ये मायाधीन जीव है ना तो इसका अंश भी तो वैसे ही होगा अरे क्यों पृथ्वी का अंश ढेला होता है तो वो पृथ्वी की तरह तो होता है उसी का एक टुकड़ा तो है भाग तो है उसी का तो क्या माया विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव श्री कृष्ण का अंश है जीव अरे ना ना क्यों माया विदुष्य छ्या कैवल्य स्थित आत्मनि भागवत पहले स्कंद के सातवें अध्याय का माया तो दूर रहती है भगवान से सामने नहीं आ सकती बिलज्जमा नया जस पथे मुया भागवत दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का तेरहवा श्लोक माया पर भी मुखे ची लज जमाना दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का सैतालीसवां श्लोक स्वते जसा नित्य निवृत्त माया भगवान की स्वरूप शक्ति से माया दूर रहती है दस मध के सैतीसवें अध्याय का तेईसवा श्लोक अरे पहले ही भागवत का प्रारंभ होता है धामना स्वे सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम ही धाम न मे स्वरूप शक्ति से निरस्त भगाई रहती है वो सामने नहीं आ सकती तो माया युक्त श्री कृष्ण होंगे कैसे जिसका अंश जीव होगा बात समाप फिर कैसे अंश है ये श्री कृष्ण का जीव अच्छा टुकड़ा होगा उनका जैसे मिट्टी का टुकड़ा ढेला लेकिन टुकड़ा कैसे हो सकता है क्यों इसलिए नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहती पाभ का न चैनम क्ले न शोषय मारुता अच्छे द्यो यमदाह यम अकले दुष्ठ बच नित्य सर्वगता स्थानो यम सनातन दो तेईस दो चौबीस गीता आत्मा या परमात्मा किसी को कोई हथियार न काट सकता है न गीला कर सकता है ना जला सकता है टुकड़े कैसे करेगा ओ पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण में ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते फिर अंश कैसे है ये किसका अंश है ये देखिए श्री कृष्ण या तो पराशक्ति युक्त होंगे आ, या तो माया शक्ति युक्त होंगे या तो जीव शक्ति युक्त होंगे हाँ तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश तो जीव हो नहीं सकता क्यों पराशक्ति युक्त जो श्री कृष्ण है वो विशुद्ध श्री कृष्ण है क्या मतलब मतलब ये कि उनका अंश जो होगा वो उन्हीं के समान होगा उसको स्वांश कहते हैं और जीव विभिन्न अंश है स्वांश जो होता है वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर होता है और विभिन्न अंश में स्वरूप शक्ति होती ही नहीं इस पर तो माया हाबी है जड़ माया तो स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश तो जीव है नहीं अन्यथा यह भी सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप होता जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के जितने अवतार हैं जितने चतुर्व्यूह है उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री कृष्ण जितने भी हैं भगवान माने मानी सड़श्वर्य परिपूर्ण मायाधीश स्वरूप शक्ति के गवर्नर इनके जो अंश हैं वैसा सब इन्ही के वातु हैं इन्हीं की शक्तियों से युक्त हैं अर्थात सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और हम तो अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान शक्तिमान है ऐसे विभिन्न अंश है और सदा से है ऐसे ही तो स्वरूप शक्ति युक्त ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश तो हम हो नहीं सकते और माया के अंश भी नहीं हो सकते मैंने बताया कि माया युक्त श्री कृष्ण तो है ही नहीं लेकिन माया शक्ति श्री कृष्ण से गबर्न होती है अगर ऐसे मान लो तो भी हम चेतन है माया जड़ है इसलिए उसके अंश हो ही नहीं सकते तो फिर हम किसके अंश है एक शक्ति बची विष्णु पुराण में तीन शक्ति बताया था ना क्षेत्र व्याख्या तथा परा जीव शक्ति भगवान की श्री कृष्ण की तो हम जीव शक्ति के अंश है ऐसा नहीं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है यानी स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है इसलिए अब एक शक्ति बची जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है समस्त जीव इसलिए हमसे श्री कृष्ण से ध्यान दो, दो प्रकार का संबंध है भेदा भेद नंबर दूसरा पॉइंट बता रहे हैं एक मैंने बता दिया हम उनके अंश है और शक्ति है और शक्ति होने से हम अंश माने जाते हैं और वह भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अब भेदा भेद संबंध है हमारा श्री कृष्ण से यानी भेद भी है अभेद भी है यानी कुछ मामलों में हम और श्री कृष्ण एक से हैं वो भी चेतन हैं हम भी चेतन हैं श्री कृष्ण भी नरा कृति है और हम लोग भी नरा हैं उनके भी इंद्रिय मन बुद्धि है हमारे भी इंद्रिय मन बुद्धि है वो भी सदा से हैं हम भी सदा से हैं लेकिन वो सृष्टा है हम सृज हैं, वो प्रेरक है हम प्रेरज हैं वो विभूचित है हम अनुचित हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान हैं, वो आधार हैं, हम आधेय हैं, वो भरता है हम भृत्य हैं, वो पिता है हम पुत्र हैं, वो स्वामी है हम दास हैं, वो अंशी है हम अंश हैं, अनेक अंतर है यानी भेद भी है अभेद भी है ये समस्त वैष्णवाचार्य मानते हैं अरे शंकराचार्य ने भी पहले यही लिखा था आ तो भेदा भेदा ओ अगम सत्वा ग जीव ब्रह्म से भेद भी है अभेद भी है इसलिए जीव ब्रह्म का अंश है ये उनकी बाड़ी है शंकराचार्य तो इस प्रकार भगवान से हम से भेद भी है अभेद भी है इसका प्रमाण आप चलो पहले वेदों में चले अभेद बता रहा है छादोग्योपनिषद तत्व मसी इसी तत्व मसी मंत्र के ऊपर शंकराचार्य वगैरह अद्वैतियों का पूरा भाष्य इसी दो अक्षर के ऊपर तत्व असी आचार्य जो लोग हैं उनके विषय में हम यहां अधिक नहीं बोलेंगे आप इतना समझ लीजिए कि तत्वसी अभेदादी ऋचा है तू वही है तत्माने ब्रह्म तम माने जीव अस माने हो ब्रह्म ही जीव है और ये छठा आठवां सातवां छे आठ सात और उसी उपनिषद में फिर कहा तजानित शांत तो उपासित तो। ये सब जीव तज है उससे पैदा हुए हैं उसी में लीन होंगे इसलिए उसकी भक्ति करो ये भेद आ गया भेद भी अभेद भी एक ही श्रुति में बृहदारण्य को उपनिषद अहम् ब्रह्मास्मि अभेद है ये मैं ब्रह्म हूं एक चार दस और जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था ना नथाग्ने विस्फुलिंगा दुच्चरंती ये वृहदारण्य गोपनिषद का मंत्र है ये कह रहा है जीव उससे उत्पन्न हुए हैं भेद बाजनी ऋचा दो एक बीस अरे ये कहीं वेद मंत्र में हम आपको बता दे भेदा भेद आत्मा आत्मापहित पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प ये आठ गुण है भगवान के छंदोग आठ एक पांच ये मंत्र कह रहा है अपहरित पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज पिपासा ए अभेद निराकार और सत्य काम सत्य संकल्प ए आ गया सगुण साकार अब वेदांत में आइए वेद अभ्यास को मालूम था कलयुग में बड़ी गड़बड़ करेंगे सन्यासी लोग तो उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा अद्वैत का खंडन किया भेदक व्यापेशार्थ संक्षेप में मैं बताता जा रहा हूं एक तीन चार अर्थात उससे हमारा भेद है वेद मंत्र कह रहा है सर्वाजी सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्म प्रेरितरंच मक्ट ततना मृत तमेति श्वेताशुतरोपनिषद एच पृथक कह रहा है साथ साथ कि जीव माया के अतिरिक्त एक और है वो पृथक है इन दोनों से वो प्रेरित आरम प्रेरक है वो फिर आगे वेद कहता है चरम प्रधान अमृताक्षरम भर अक्षरात्मा नी सते देव ये कहा ये माया और जीव का अध्यक्ष शासन करने वाला एक देव अलग है फिर वेद कहता है एक अज्ञेय नित्य में वत्मसंस्थम नाता परम वेदितव्यम है किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरित रंच मे भोक्ता है जीव एक भोग्य है माया एक प्रेरित रम प्रेरक भगवान है फिर कहता है हैत्र ब्रह्म क्षरम विद्या निहिते यत्र हमृत विद्या विद्या विद्य ई यस्तु यस् वो दूसरा है जो जीव माया प्रशासन करता है पांच एक श्वेता सुतरोपनिषद इसके पहले वाले मंत्र का नंबर एक बारह उसके पहले वाले मंत्र का नंबर एक दस ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो पृथक है भगवान भेद है भला जो श्रेष्टा है वही सृज्य हो जाएगा ऐसा कैसे होगा जो व्यापक है वही व्याप्य हो जाएगा ऐसा कैसे हो सकता एक ही पर्सनैलिटी दोनों हो जाएगी इसीलिए वेद में कहा है अपरिमिता ध्रुवा भ्रुतो यदि सर्वगता अगर प्रत्येक जीव को आप सर्व व्यापक मान लेंगे तो तरी न शास्य चेत नियम शासक और शास्त्र का नियम क्या रहेगा वो उसके लिए तो वेद कहता है एको रुद्रो नदी या तस्थुर या इमान लोका निशत ईशनि भी वो समस्त शक्तियों पर शासन करता है जीव माया पर तो सारे वेद मंत्र तमाम भरे पड़े हैं जो ये कह रहे हैं वो भगवान अलग है जीव से वही भगवान जीव नहीं बन गया अब फिर आ जाइए वेदांत में एक तीन छनाभ्या अर्थात वेद मंत्र में एक और है वो कह रहा है सुपर्णा सुजा सखाया समानम वृक्षम परिक जाते तयोर अन्य पिपलम स्वाद्यनाशन अन्यो एक और होता है पक्षी अंदर बैठा है जो फल नहीं खाता कर्म नहीं करता कर्म का फल नहीं भोगता वो देखता रहता है नो अभिचा कशीत देखता रहता है ये जीव क्या क्या कर रहा है नोट करता ये इतना बड़ा भेद है दोनों में फिर आगे और चलिए वेदांत में एक एक अठारह भेद व्यपदेशा और आगे चलिए भेद व्यपदेशा चान्य एक एक बाईस और आगे चलिए उभदे नई नधीयते एक दो इक्कीस और आगे चलिए एक दो आठ संभोग प्राप्ति रित चे नैशेष्या और आगे चलिए तीन दो सत्ताईस उभ उभदेशात तो ही कुंडलवत और आगे चलिए तीन चार आठ अधिकोपदेशात यानी वेदों में बड़ा अधिक बताया है ब्रह्म को जीव कहा वहां पहुंचेगा अच्छा क्यों जी मान लिया जीव अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है अणु है लेकिन जब ये भगवत प्राप्ति कर लेता है तब तो बराबर हो जाता है भगवान के भगवान बन जाता है ब्रह्म भी ब्रह्म व भगवत जान तुम ही तुम ही हो जायी भगवान बन जाता है भगवत पॉय कल्पते वेदांत ने कहा फिर लोग गलती कर जाएंगे तो वेदांत ने कहा नहीं भगवान भगवान कोई नहीं बनता <laughs> देखो यथो तो वाई मानी भूतान जयंते जो वेद मंत्र है जिसके जिससे संसार प्रकट किया जाता है और जो संसार की रक्षा करता है और जिसमें संसार का लय हो जाता है इसी बात को वेदांत कहता है इसी बात को भागवत कहती है जिससे जगत की उत्पत्ति आज होती है वही ब्रह्म है जन्माद्यता और जन्मदस यथोन्वयादितरता भागवत भी यही कह रही है प्रारंभ में उससे संसार उत्पन्न होता है तो जीव ने जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो वह जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह वेदांत बोला सृष्टि वगैरह करने का अधिकार जीव को नहीं मिलता भगवत प्राप्ति के बाद भी फिर कहा भगवान बनाओ अभी हम आगे आपको बताएंगे कि जीव भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है उसका अभी तो वेदांत कर रहा है सृष्टि वगैरा का अधिकार नहीं फिर कैसे कहते हो भगवान हो गया हो तो भोग मात्र शाम मिलेंगार इक्कीस ब्रह्मानंद कृष्णानंद प्रेमानंद भोगने में बराबर हो गया ये जो जगदानंद के चक्कर में पड़ा था अब वो समाप्त हो गया और प्रेमानंद कृष्णानंद रामानंद ब्रह्मानंद वो अनुरचनीय परमे या पौरुषे दिव्यानंद सदा के लिए मिल गया सदा पक्ष आया इसलिए हम उसको बराबर कहते हैं और सर्वज्ञ भी हो गया अज्ञान भी गया क्योंकि माया गई ये माया के कारण अज्ञान है ना और हम अपने को देह मान रहे हैं और देह के इंद्रियों के सुखों को आत्मा का सुख मान रहे हैं ऐसा अब चला गया ब्रह्म, भ्रमग्रंथ हो गया तो वेदांत कहता है कि जीव ब्रह्म में इतना बड़ा भेद है और थोड़ा सा अभेद है भेद थोड़ा सा भेद बहुत सारा तो जीव से श्री कृष्ण में भेदा भेद संबंध है ये बात सिद्ध हो गई और जीव के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं और बहुत बातें एक नंबर तीन पॉइंट आया कि क्यों जी ये जो जीव है ये अणु है कि देह परिमाण है कि विभू है हमारे संसार में ये तीन तरह की बातें चल रही हैं तीन तरह की बातों के आचार जो लोग प्रचारक हैं कुछ कहते हैं जीवात्मा अणु है कुछ कहते हैं है। है नहीं देह के बराबर है सारी देह में व्याप्त है दिखाई नहीं पड़ता तुमको अणु माने सूक्ष्म अगर कोई चीज सूक्ष्म होगी तो एक जगह चेतना रहती ये सारे शरीर में चेतना है और फिर मनुष्य ही नहीं हाथी इतना बड़ा हाथी उसके भी सारे शरीर में चेतना अब आप कहते हैं आत्मा होती है अणु और गलत एक कहते हैं जी नहीं हो तो बिभू है सर्वव्यापक है आत्मा वो चीटी में भी है हाथी में भी है मनुष्य में भी है सार्व्यापक है इन तीनों में क्या सही है तो वेदों में चलिए वेद कहता है अनुप्रमाणात् जीवात्मा अणु है अणु है, कितना अणु जितना बताया नहीं जा सकता इतना सूक्ष्म देखो जो परमाणु होते हैं उनको भी आज वैज्ञानिकों ने देख लिया बड़े बड़े छोटे छोटे कीटाणुओं को भी यंत्र से देख लेते हैं खुर्दबीन से लेकिन आत्मा को नहीं देख सके इतना सूक्ष्म सूक्ष्म जीवा भगवान ने स्वयं कहा भागवत में कि जितनी चीजें सूक्ष्म है उनमें टॉप का मैं सूक्ष्म हूं यानी जीव 11 16 11 बालग्रशतभाग से शतधा च भागो जीवस्त सचान कल्पते श्वेता शनिषत पांच नौ ऐसे ही समझाने के लिए कह दिया कि बाल के मोटाई के सौ टुकड़े करो कहे से करें अरे कैसे ही करो फिर उस एक टुकड़े के सौ टुकड़े करो मोटाई में से भी अधिक सूक्ष्म जीव होता है जीव गोस्वामी ने कहा अरे भाई ऐसे मत बोलो सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्तो हो जीवा सूक्ष्मता की जो अंतिम लिमिट हो जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ ना हो इतना सूक्ष्म है जीव हा क्यों जी अगर इतना सूक्ष्म जीव है तो ये कहाँ है खोपड़ी में है आंख में है नाक में है ये तो सारे शरीर में चेतना है आप कहते हैं चेतना ही लक्षण है जीव का क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो चेतना नहीं रहती और जब आ गया जीव तो चेतना आ गई तो चेतना तो सारे शरीर में है कहीं सुई चुभो दर्द होता और इतना सूक्ष्म जीव है हा ये सब गंभीर विचार करना है आगे हो होगा फिर कल से आप लोग घबराएंगे नहीं धैर्य पूर्वक सुनिए समझिए और ये मत सोचिए कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है आएगा मैं पूरा प्रयत्न करूंगा समझा के मानूँगा लाडली लाल की